भक्त जनो शबरी की कथनानुसार भगवान पंपासर अर्थात विष्णुमुग पर्वत के समीप पहुँचे सुग्रीव ने इनका परिचय जानने के लिए हनुमान जी को भेजा हनुमान जी के पूछने पर भगवान बोले क्या पूछते हो हूँ हम कौन है, क्या हैं? है, है भाग की फलह जो हम आज यहाँ हैं। दशरथ पिता हमारे स्थान अयोध्या है राम मैं ये प्रात लखन प्राण सखा है आई थी सिया मेरी मेरी सुपत्नी पर उनका हरण हो गया क्या जान कहाँ है बड़े आदत से हनुमान जी भगवान को सुग्रीव के पास ले गए वहाँ बात छिड़ने पर सीता जी के विषय में सुग्रीव बोले गगन पौथ देखी मैं जाता परवश पर बहुत बिल राम राम हा राम पुकारी मम देख दीन पट सुग्रीव ने सीता जी के वस्त्रा भूषण मंगवाए उनको देखते ही भगवान आंखों में आंसू भर बोले पहचानो तो इनको लक्ष्मण वो बोले ये हैं कर्ण फूल पर मैं करता था पग बंदन भगवान कुछ देर इसी प्रकार व्याकुल रहे फिर सुग्रीव से उनका हाल पूछा वे बोले मेरे भ्राता बाली ने चीनी धन और नार तब ऐसी रहता हूँ प्रभु विवशो यहाँ मनमार सजनो भगवान की उत्साह दिलाने पर सुग्रीव बाली से युद्ध करने पहुँचे लड़ ही रहे थे राम जी ने एक बाढ़ बाली के हृदय में मारा महिषार मा के लागे परिठ बैठ दे प्रभु जागे बाली बोला मैं बरी सुग्रीव पियारा कारण कमन नाथ मोहिमारा भगवान ने उत्तर दिया अनुजाध भगनी सुत नारे सुन सठ ये कन्या समचारी अपनी भूल स्वीकार करते हुए राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालकिन तन त्याग तुमन माल जी निकल से गिरत न जाने ना